योग क्या है कर्मयोग मनुष्य अवश्य काम करेगा वह एक क्षण भी बिना काम के नहीं रह सकता अगर वह बाहरी क्रियाओं को बंद करेगा तो उसकी भीतरी क्रियाएं चलती ही रहेंगी अपनी तमाम क्रियाओं और जिम्मेदारियों से विमुख होकर कोई मनुष्य कुछ समय के लिए एकांत की कामना कर सकता है लेकिन वह ऐसी स्थिति को कब तक झेल सकता है यह सब क्षणिक प्रलोभन है जो शीघ्र ही समाप्त हो जाता है ऐसा कहा जाता है कि जो मनुष्य एकांत में अधिक समय तक सुखपूर्वक रह पाता है वह या तो संत है या फिर पशु औसत आदमी तो जो इन दोनों में से कुछ भी नहीं होता एक साधारण आदमी होता है और उसके साथ उसकी सारी कमजोरियां होती हैं इसलिए उसे अवश्य काम करना चाहिए क्योंकि वह अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी से विरक्त नहीं हो सकता कर्मयोग मनुष्य को कर्म का रहस्य बतलाता है कि वह किस प्रकार काम करे जिससे उसे अधिकतम उपलब्धि हो नैराश्य के दुख से वंचित रहे साथ ही जीवन के आध्यात्मिक उद्देश्य को भी प्राप्त कर सके इस मार्ग का उद्देश्य केवल बाहरी सफलता को प्राप्त करना न होकर दासता से मुक्ति पाना और स्वार्थ रहित होने की सीख लेना है अगर कोई मनुष्य वास्तविक सुख चाहता है तो उसे अवश्य ही स्वार्थ रहित होना होगा जितना ही कोई मनुष्य दूसरों के कल्याण के लिए अपने सुख का त्याग करेगा उतना ही उसे अपने जीवन में अधिक सुख प्राप्त होगा यद्यपि यह विरोधाभास सा लगता है किंतु इसका सत्य विभिन्न युगों में अनेकों बार प्रमाणित हुआ है यह संदेहास्पद है कि हम विश्व का विकास कर सकें लेकिन यह निश्चित है कि हम अपने स्वार्थ रहित कार्यों के माध्यम से अपना विकास कर सकते हैं कर्मयोग कहता है कि पूरी शक्ति एवं तीव्र गति से काम करो किंतु उसकी सफलता और असफलता के बारे में मत सोचो सफलता की स्थिति में अहंकार का और विफलता की स्थिति में दुख और निराशा का त्याग करो क्योंकि सफलता और असफलता का भाव स्वार्थपरता और अहंकार का पर्यायक होता है जो अंततोगत्वा दुख की ओर ले जाता है पूरी शक्ति से काम करो किंतु उसके परिणाम से परे रहो अगर सफलता मिलती है तो उसका स्वागत है किंतु अगर विफलता मिले तो उसकी भी चिंता मत करो तात्पर्य यह है कि अगर कर सको तो कर्म को पूजा समझकर करो क्योंकि प्रत्येक मनुष्य में चाहे वह कितना ही खराब क्यों न हो ईश्वर का आवास होता है बहुत कम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति अपने कार्यों को पूरे दिलो दिमाग से किंतु निरासक्त भाव से करते हैं वे उनकी तुलना में अधिक कुशल होते हैं जो परिणाम की चिंता लिए हुए अपने कार्यों को संपन्न करते हैं जिस व्यक्ति का एकमात्र उद्देश्य कार्य में सफलता प्राप्त करना होता है वहां उसे असफलता की भावना इतना चिंतित कर देती है कि वह अपने कार्य को पूरी शक्ति के साथ संपन्न नहीं कर पाता किंतु जो व्यक्ति सफलता और असफलता के भाव से परे होता है वह सामान्यतः सौम्य और गंभीर होता है और यह स्पष्ट है कि ऐसा व्यक्ति खास तौर से आपात स्थिति में उस व्यक्ति की तुलना में जो सदा ही परिणाम की दुश्चिंता लिए हुए कार्य करता है अपने कार्यों को बड़ी कुशलता से संपन्न करेगा आध्यात्मिक जीवन में मूल्यांकन का एक सही मापदंड उस व्यक्ति की निस्वार्थ पड़ता है आध्यात्मिकता के क्षेत्र में जो जितना ही विकास करता है वह उतना ही स्वार्थ रहित होता है एक पशु सामान्यतया अपने ही भोजन और आराम के बारे में व्यस्त रहता है किंतु एक मनुष्य अपने परिवार पड़ोसी और देश के बारे में सोचता है एक संत बिना किसी जातिगत विश्वासगत और राष्ट्रगत भेदभाव के संपूर्ण मानवता को समान रूप से देखता है वह संपूर्ण विश्व को ईश्वर की सृष्टि समझकर प्यार करता है अस्तित्व संघर्ष और योग्यतम जीवन के संदर्भ में जो विकासवादी सिद्धांत है वह पशु साम्राज्य के संबंध में ही सही है यद्यपि आधुनिक जीव विज्ञान ने एक प्रमुख सिद्धांत के रूप में पारस्परिक सहयोग के महत्व को भी सिद्ध कर दिया है जो व्यक्ति आध्यात्मिक विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए आत्मत्याग और आत्मविलियन दो प्रमुख तत्व होते हैं दुर्भाग्यवश पश्चिमी देशों में पिछली सदी में योग्यतम व्यक्तियों के जीवन अधिकार के सिद्धांत पर अधिक बल दिया गया था इसका परिणाम यह हुआ कि आज भी पश्चिमी देशों के औसत आदमी और उनके पूर्वी अनुकरणकर्ता यह धारणा रखते हैं कि वे अपने पड़ोसियों को धक्का मारकर ही आगे बढ़ सकते हैं फलतः कुछ राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों को विनष्ट कर विकास करना चाहते हैं और इस प्रकार के युद्ध नायक की प्रशंसा की जाती है तथा उसे एक महान नायक समझ प्रशस्ति भी दी जाती है जबकि वह वास्तव में निम्न कोटि का जीव होता है वस्तुतः आध्यात्मिक मूल्यों की दृष्टि में वह व्यक्ति जो आत्म त्याग करता है और दूसरों को क्षमा प्रदान करता है ठीक तरह से जीता है जबकि वे लोग जो केवल आत्म स्वार्थ की बात सोचते हैं शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं भगवान बुद्ध और ईसा यद्यपि इतिहास की कहानी बन गए हैं फिर भी उनके नाम हजारों व्यक्तियों के जीवन को प्रेरित और परिवर्तित करते हैं किंतु सीजर और नेपोलियन के नाम इतिहास और मनोविज्ञान के विदया विद्यार्थियों के लिए ही रह गए हैं जिन्हें वे शक्ति और विजय के दुराग्रही के रूप में स्मरण करते हैं